हरी ओ, तारा नायक शेखरा जगदा शेखरिणे दृशातिलकिने नृणे न गै कंक नृहणे नाथायश निगम मधुरमुरली धीरनादी कारण विवश गोकुल मैकुल्व्या वल्ल वल्ल नदगु ध्यानगम्यं निरंजनम अखंडान पदम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्ले सुना गोवंदा भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय वृंदवन विहारी लाल की जय जय जय श्रीराधे जय परमादरणी प्रातस्मरणी अनंतश्री समलंकृत श्री महाराज श्री के एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारवंदों में कोटिशाह वंदन हमारे सावरे सलों सरकार की कथा के रसरसिक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 अर्जुन को निमित्त बना करके हम सब लोगों के कल्याण के लिए गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का दान दिया है आइए हम सब लोग उसका चिंतन श्रवण करें कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान को पाने के पांच साधन एक तो भगवान के लिए कर्म हो मत कृत कर्म भगवान कहते हैं कर्म का संबंध मेरे लिए और मत परमहा मेरे को ही सबसे बड़ा समझना और मद भक्ता मेरे से प्रेम करना अब ये तीन साधन तो ऐसे हैं कि जो जीवन में उतारने लायक हैं जीवन में विचार करके चिंतन करके अपने जीवन में उतारा जाए कर्म परमात्मा के लिए हो महात्व बुद्धि परमात्मा के लिए हो और प्रेम परमात्मा से हो अब तीस चौथी बात भगवान कहते हैं संग संगवर जिता आसक्ति का परित्याग हो आप कहीं भी रहें किसी भी परिस्थिति में रहें किंतु मनस्थिति ऐसी हो कि किसी के प्रति भी आसक्ति न हो राग न हो और द्वेष का भी अभाव होना चाहिए निर्वैर सर्वभूतेश यह स मामेति पांडव भगवान का कौन है भगवान ने एक अपनी बात रख दी कि मेरा वह है जो मेरे लिए कर्म करता है मेरे को श्रेष्ठ समझता है मेरा प्रेमी है और किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है राग नहीं है और न ही किसी से द्वेष है देखो भाई भगवान ने तो अपनी बात रख दी आप ये चिंतन करें ये लक्षण हमारे जीवन में हैं कि नहीं है ये तो सत्संग अपने निरीक्षण के लिए है सत्संग में जब बैठे तो या चिंतन करें जो सत्संग की धारा बह रही है उसमें हमारा स्थान कहां है देखो ये पांच जो चीजें भगवान ने बताई यदि ये हमारे जीवन में है तो हम भगवान के हैं और यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम भगवान के नहीं हैं संसार के हैं कर्म का संबंध परमात्मा से हो बुद्धि का संबंध परमात्मा से हो और हृदय का संबंध परमात्मा से हो देखो शरीर का संबंध परमात्मा से शरीर से कर्म होता है तो मत कृत कर्म का ही प्राय शरीर का संबंध परमात्मा से हो जाए और श्रेष्ठता का संबंध बुद्धि से है कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है कौन निकृष्ट है इसका चिंतन हम बुद्धि से ही तो करते हैं तो मानो बुद्धि का संबंध भी परमात्मा से और जो प्रेम का संबंध है भक्ति का जो संबंध है वह हृदय से है तो मानो मन से है तो मन का संबंध परमात्मा से बुद्धि का संबंध परमात्मा से शरीर का संबंध परमात्मा से और अब देखिए हमारे जीवन में किसी के प्रति राग न हो किसी के प्रति प्रेम न हो परमात्मा संबंधी प्रेम हो ये परमात्मा का है इसलिए प्रेम करना है ये हमारा है इसलिए प्रेम नहीं और निर्वि सर्वभूतेशु सर्वभूतेषु निर्वैरा संपूर्ण भूतों में किसी से वैर न किया जाए देखो ये बहुत सावधानी से जब हम जीवन व्यतीत करेंगे मैंने कल निवेदन किया था कि राग द्वेष का संबंध चौरासी लाख योनियों से हम करते चले आए हैं आज का संबंध नहीं हमारा ये शाश्वत इसमें ही प्रवृत्ति रही है पशु भी राग करता है द्वेष करता है हर योनियों का ये संबंध है हमारे अंतकरण से और वही अंतकरण लेकर हम मनुष्य शरीर में आए हैं तो सावधानी पूर्वक इसको काटना पड़ेगा साधना का ही प्राय होता है सावधानी हमारे जीवन में जब प्रमाद आने लगे तो हम साधक नहीं है हमारे जीवन में आलस आने लगे तो हम साधक नहीं है सतत सावधान हम रहें। हमारे जीवन में यदि किसी के प्रति राग आए तो निरीक्षण करके उस राग को समाप्त कर दो द्वेश का संचार हो उसको समाप्त कर दो नारायण जो हमको सुख देता हुआ नजर आता है उससे तो हो जाता है राग और जो हमको कष्ट देता हुआ नजर आता है उससे हो जाता है द्वेष राग द्वेष का संबंध सुख और दुख से ही है राग रंजनम रागा हम उसके रंग में रंग जाते हैं जो हमसे प्रेम करता है हमको सुख मिलता है उसको देखकर उसको मिलकर उसको छूकर उससे बात करके अगर सुख मिलता है तो राग हो जाता है और उसको देख करके दुख होता है उससे मिलकर दुख होता है तो द्वेश का संचार हो जाता है तो ये चिंतन करो कि ये सब जीवन में हमारे न द्वेष आए किसी के प्रति न राग आए अब मानो ऐसा लगा कि ये वृत्ति जीवन में बने तो सही किंतु ये जो परमात्मा का जो मम शब्द का प्रयोग परमात्मा कर रहे हैं उसको हम सगुण परमात्मा माने या निर्गुण परमात्मा माने क्योंकि गीता में सगुण का भी चिंतन है निर्गुण का भी चिंतन है एवं सतत युक्ता ये भक्तास्ता परुपाशते ये चाप्यक्षर तेसाम के योग वि प्रश्न अर्जुन का है बिल्कुल सीधा साधा सरल प्रश्न क्योंकि अर्जुन स्वयं सरल हैं देखो याद रखेगा जो जितना सरल होगा वो उतना परमात्मा के पास में होगा संसार के रास्ते में कुटिलता भले चलती हो किंतु तो परमात्मा के रास्ते में बिल्कुल कुटिलता नहीं चलती सरलता चलती है रिजुता चलती है तो ये बिल्कुल सरल अर्जुन हैं। और मानो जिन्होंने गुणों का संग्रह किया है ऐसे अर्जुन ने कहा कि प्रभो एवं सतत युक्ता ये मैंने निवेदन किया था कि सतत युक्त होकर सतत माने सदा देखो सतत यदि आप ध्यान देंगे तो सतत का अभिप्राय सदा में ही है और सदा माने सब काल में सदा का अभिप्राय सर्व काल है जैसे प्रातः काल है माध्यान काल है साय काल है रात्रि काल है इसी को सतत शब्द से प्रयोग करते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति सतत परमात्मा से युक्त तो हो जाए अब ध्यान देने की बात सतत कैसे मानो जागृत में तो हम सावधानी पूर्वक अपने चित्त को परमात्मा में लगा सकते हैं किंतु स्वप्नावस्था में कैसे लगाएंगे अच्छा स्वप्नावस्था में तो मनोराज्य ही चलेगा तो सतत शब्द का कैसे हम प्रयोग करें कि सतत हमारा मन लगेगा नारायण मेरे आप इसको अनुभव कीजिएगा मैं आपको अनुभव की बात बताता हूं जीवन में जो चिंतन धारा दिन में चलती है वही रात्रि में स्वप्न बनकर आती है तो जो जीवन में चलती हमारे यहां एक मैनेजर है आश्रम का मैंने उससे एक दिन पूछा कि विद्याधर तुम रात्रि में स्वप्न क्या देखते हो कारण क्या वो दिन भर सुबह सात बजे आ जाता है ऑफिस में और शाम को नौ दस बजे जाता है तो मैंने उससे पूछा कि तुम रात्रि में स्वप्न क्या देखते हो तो हंसा और हंस करके बोला कि गुरुजी मैं रात्रि में भी स्वप्न में बाउचर मिलाया करता हूं तो हमको लगा रे बाउचर मिलाते हो क्या सपने में बोली यही देखता रहता हूं कहीं बाउचर में गड़बड़ी तो नहीं हो गई है कहीं पकड़ तो नहीं जाएंगे कहीं कुछ कहेगा तो नहीं कोई तो मुझे लगा कि देखो जो जागृत व्यक्ति यदि अपना सुधार लेता है तो सुषुप्ति और स्वपनावस्था अपने आप सुधर जाएगी तो प्रयास स्वपनावस्था को सुधारने का नहीं करना है जागृत को सुधारना है यदि जागृत में सतत चिंतन चल गया एक महात्मा हमारे कहते थे किसी व्यक्ति का यदि जीवन देखना हो तो उसका सुबह देखो क्या करता है मानो जिसका प्रभात सुधर गया ना प्रातःकाल सुधर गया उसका दिन अपने आप सुधर जाएगा अगर प्रभात बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा तो मानो यदि सतत चिंतन का ही प्राय यदि आप सावधानी पूर्वक जागृत अवस्था में सावधान है और चित्त को आप उधर लगा रखें तो अपने आप स्वप्नावस्था सुधर जाएगी और चिंतन का प्रभाव ऐसा होता है एक पुराण में मैं पढ़ रहा था कि एक बार हमारे श्री अर्जुन द्वारिका में थे और द्वारिका में शयन किए हुए थे भगवान श्याम सुंदर के प्रकोष्ठ में ही दोनों सका है दोनों मित्र हैं और नींद में अर्जुन के श्वासों से भगवत संकीर्तन चलने लगा नाम चलने लगा नींद में अब जब नींद में चलने लगा श्वासों से भगवत संकीर्तन चलने लगा तो भगवान उसका बड़ा रस लेने लगे बैठ गए और उसका रस ले रहे थे प्रातः काल होने वाला था इधर रुकमणी के भगवन में कुछ उत्सव रखा गया था संयोग यह बना कि जब भगवान नहीं आए उस उत्सव में शामिल नहीं हुए तो रुक्मणी को चिंता हुई कि आज कारण क्या है आए क्यों नहीं प्रभु तो अर्जुन के पास में हैं ये बात तो पता ही है तो नारद जी वहां बैठे थे उस घर में नारद जी ने कहा कि मां मैं लेके आऊं उनको कहा लेकर के आओ नारद जी जब गए लेने के लिए प्रभु को तो प्रकोष्ठ में घुसे तो वहां का वातावरण ही अनोखा था अर्जुन शयन कर रहे हैं और उनके श्वास जो चल रहे हैं उस श्वास में भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है भगवान नाम निकल रहा है नारद जी ये दृश्य देखकर इतने आनंदित हुए भगवान को प्रमोदित देखकर प्रसन्न देखकर इतने आनंदित हुए कि उन्होंने वीणा के तार से धीरे धीरे करके स्वर निकालना प्रारंभ कर दिया जब लौट करके नारद नहीं आए तो सत्य बोली मैं जाऊं ले करके आऊं तो सत्य भावना लेने के लिए आई तो देखा कि अनार जी वीणा बजा रहे हैं और भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और अर्जुन के नासिका से भगवान नाम निकल रहा है वो देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और धीरे धीरे ताली बजाना प्रारंभ कर दिया जब वहां पहुंचे नहीं ना भगवान पहुंचे ना जो लेने आने वाले थे वही पहुंचे तो रुक्मणी आई गोविंद के प्रकोष्ठ में और ये दृश्य देखकर इतनी आनंदित हुई कि नृत्य करने लगी अब जब वो नृत्य करने लगी तो भगवान भी उनके साथ नृत्य करने लगे नृत्य में इतना आनंद आया कि भूली गए कि अर्जुन सो रहे हैं अर्जुन की निद्रा खुल गई इन लोगों को नाचते देख करके और ये वातावरण देखकर अर्जुन बड़े चंभो में हुए अर्जुन ने कहा कमाल है भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यहां कोई उत्सव है क्या तो भगवान ने सारी बात बताई बोले सच में उत्सव है आज तुम्हारे मन में बसी हुई बात निकल गई स्वप्नावस्था में क्या हुआ तो बताया कि आपके नासिका से भी भगवान नाम निकल रहा था सांसों से ये सतत युक्त तो हो गए और गारंटी है नारायण मेरे दो दूनी चार ही होते हैं ना पांच होते हैं ना तीन होते हैं साधना के जो सूत्र शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं हम कैसे कहें आपको हम तो इन विषय का कभी चिंतन करता हूं तो हमारा तो शरीर रोमांचित हो जाता है और अश्रु आ जाते हैं महाराज आप इधर यदि बढ़ेंगे तो जो शास्त्रों में वर्णन है वो आपके जीवन में घटने लगेगा याद रखिएगा साइंस का जो नियम है इतना टेंपरेचर पानी को दिया जाएगा तो वाष्प बन जाएगा और इतने टेंपरेचर में वो जम जाएगा तो जैसे वो कोई पानी क्यों ना हो उसमें नियम एक ही है तो चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो चाहे किसी जाति का क्यों न हो चाहे कहीं क्यों न रहता हो जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है उस आधार पर यदि हमारा जीवन चलेगा तो जो शास्त्रों में वर्णन है वो घटना हमारे जीवन में भी घटने लगेगी तो देखो हमारे जीवन में एवं सतत युक्ता ये भक्तास तम पर्युपाशते ये पर्युपास्तते का अभिप्राय सर्वत्र है देखो वो सर्वकाल में है और ये सर्वदेश में है सर्वत्र माने सब जगह पर उपास महाराज सर्वत्र सर्वकाल में जो भगवान की उपासना करता है एक तो सर्वदेश हो गया और सर्वकाल हो गया सर्वदेश का अभिप्राय या नहीं कि घर में बैठकर केवल आराधना चल रही है और यदि घर से बाहर गए अथवा मानो यहां आए प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में तो चित्त लग गया उधर और यहां से निकले तो गड़बड़ हो गया आपके जीवन में यदि अभ्यास होगा तो माने सब जगह जी आपके जीवन उपासना का प्राय उपासन शब्द है, है परमात्मा के साथ बैठना परमात्मा के समीप बैठना तो कैसे महाराज ये हो अथवा ये चापी अक्षरम अव्यक्तम ये देखो अक्षरम और अव्यक्तम ऊपर वाली जो बातें हैं वो सगुण साधना की हैं और नीचे की जो बात कही गई अक्षर और अव्यक्तम अक्षर माने जिसका कभी क्षर नहीं होता है जो कभी समाप्त नहीं होता देखो दुनिया में ध्यान रखिएगा चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे स्थान हो सब का क्षरण होता है और ये क्षरण इतने धीरे धीरे होता है कि पता नहीं चलता है देखो शरीर का भी क्षरण हो रहा है जो बचपन में थे वो अब नहीं है जो अब हैं वो कल नहीं रहेंगे और रोज क्षरण होता है जी और रोज ये मृत्यु की ओर गमन करता है अच्छा जड़ से जड़ वस्तु भी लोहा है सोना है चांदी है ये इसका भी क्षरण होता है हमने तो देखा है पुराने पुराने भवनों को जिसमें बढ़िया सुंदर पत्थर लगा हुआ है वो पत्थर का भी क्षरण होता है पत्थर भी धीरे धीरे झरने लगता है धीरे धीरे गड्ढे पड़ जाते हैं उसमें धीरे धीरे समाप्त तो हो जाता है अब बात यह है कि कई चीजों का जल्दी क्षरण हो जाता है और कई चीजों का देरी से क्षण होता है जिनका देरी से क्षण होता है तो हमको लगता है वो क्षरण हो नहीं रहा उसकी समाप्ति हो नहीं रही किंतु हो रही है देखो संसार क्षर है और परमात्मा अक्षर है अर्थात उच्च का क्षरण होता ही नहीं है और दूसरे परमात्मा अव्यक्तम जो व्यक्त नहीं होता है देखो हमारे यहां सगुण साकार में व्यक्त होता है परमात्मा और निर्गुण निराकार में वहां व्यक्त होता ही नहीं वो अव्यक्त है वो दृष्टा है वह कभी दृश्य नहीं बनता है ऐसे जो मानते हैं तो कहा इन दोनों में ध्यान दीजिए एक सगुण का चिंतन करने वाले सगुण की उपासना करने वाले और अक्षर अव्यक्त की उपासना करने वाले तेसाम के योग वित ये जो योग शब्द है महाराज ये योग माने ज्ञान समझ लीजिए इसको जानकार समझ लीजिए इन दोनों जानकारों में वित्तमा का उप्राय भी जानकार है ज्ञान ही है हैत्तम बित, कल मैंने निवेदन किया था श्रेष्ठ जानकारों में इन दोनों साधनों में मानो एक सगुण उपासना का साधन है और एक निर्गुण उपासना का साधन है इसमें से जो जानकार है महाराज उसमें से कौन साधन किसके लिए है एक टीका कारण यहां देखो भाई राग द्वेष मत पनपाना भागवत हो चाहे गीता हो चाहे रामायण हो चाहे उपनिषद हो जहां भी साधन संबंधी चर्चा की गई है वह यह नहीं कि यदि किसी को श्रेष्ठ कह दिया गया तो दूसरे वालों से द्वेष करना प्रारंभ कर दो अथवा आपके चित्त में हो जाए जो निर्गुण की आराधना करते हैं वह श्रेष्ठ है और जो सगुण की आराधना करते हैं वो कनिष्ठ हैं, अर्थात उनसे हमारा द्वेष हो जा रहा बोले ये तो खड़िया पंटा ने इनको कुछ आता जाता नहीं है इस धारणा के लिए बातें यहां नहीं बताई जाती हैं, शास्त्रों में तो राग द्वेष शिथिल करने की बात कही गई राग द्वेष बढ़ाने की बात नहीं कही गई है अच्छा किसका हृदय कैसा है उसके आधार पर आराधना है अच्छा जो व्यक्ति मानो बी में पढ़ रहा हो तो कच्चा एक बालों को यदि मूर्ख समझने लगे तो मूर्ख है कि नहीं भाई क्रम तो है ना क्रम के आधार पर चल रहा कौन किसके लिए साधन है यह शास्त्र से ही निर्धारित किया जाएगा तो आप ध्यान देंगे बोले इन दोनों में क्या विधा है तो हमारे महर्षि ने तो एक वाक्य में कह दिया जिसके जीवन में अभी देहाभिमान है देखो भाई अपना निरीक्षण करो कि देहाभिमान है कि नहीं हम अपने को देह मानते हैं कि नहीं यदि देहाभिमान है तो सगुण उपासना हमारे जीवन में चलनी चाहिए और यदि देहाभिमान से हम ऊपर उठ गए हैं अर्थात देह का अभिमान नहीं है तो हम निर्गुण की आराधना अक्षर अव्यक्त की आराधना करें अब जब ये प्रश्न यहां से उठा तो श्री भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं भगवान शब्द का है जो ऐश्वर्य संपन्न है उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम आगतिम गतिम वेत विद्याम अविद्याम च भगवान इत निगी देखो जो संसार की उत्पत्ति जानता है विनाश जानता है और जीव की गति अगति का पता है जिसको जो विद्या और अविद्या को जानता है ऐसे भगवान हैं। अब भगवान जो बोलते हैं ये देखो ध्यान देने की बात है मैयावेश मनो ये मा नित्य युक्ता उपासया परेता में युक्त तमा मता मई आवेश्य मनह ये माम देखो मई माने मेरे में ये मई शब्द यदि समझ में आ जाएगा तो आवेश शब्द समझने में सरलता मिलेगी मई माने क्या मई माने परमात्मा मई माने मेरे में अच्छा ये बोलने वाला कौन है बोलने वाला कृष्ण है अब बोलने वाले कृष्ण हैं तो मई का अर्थ आप निर्गुण ले, लेंगे कि सगुण लेंगे तो यदि जब बोला जा रहा है तो सगुण ही लिया जाएगा तो मानो जो सगुण परमात्मा है उसमें आवेश मना अपने मन का आवेश कर दें मन को प्रविष्ट कर दे उसमें अच्छा देखो जब मन में आवेश होता हमने तो राजस्थान के गांव में देखा है हमको तो कई बार विलक्षण भी लगता है और कई बार आनंद भी उसका ले लेते हैं कई बार श्रद्धा भी कर लेते हैं तो गांव में महाराज आवेश हो जाता है भूत प्रेतों का और देवी का भी आवेश हो जाता है किसी को देवता का आवेश हो जाता है अभी मारवाड़ में एक जगह हमारी कथा थी तो एक माताजी को महाराज उनके पूर्वज का किसी का आवेश हो गया तो अब हो गया तो श्रद्धा के कारण जो हुआ तो जैसे वो बोलते थे वो माताजी वैसे बोलने लगी तो जब बोलने लगी तो कथा तो हमारी बंद हो गई और घर वालों ने सब उनको घेर लिया और घेर करके उनसे पूछने लगे कि आप जो आज्ञा करोगे वो कोई पितर उनके ऊपर आए थे जो आज्ञा करोगे सो हम करने के लिए तैयार हैं तुम कहो तो मंदिर बना दें तुम कहो तो ये कर दें तुम कहो तो ये कर दें मैं बैठे बैठे मंच में सब सुन रहा था तो हमारे एक पंडित जी थे वो हमारे पास आकर के बोले बोले महाराज जी इन पितरों को कहो कि ये कहें कि बद्रीनाथ में कथा करवा दो तो कम से कम हम लोग वहां चलेंगे तो हम लोगों को दक्षिणा भी मिलेगी बद्रीनाथ में रहने को भी मिलेगा तो हमने कहा भाई ये देवता हमारे कहने से तो चलने वाले है नहीं ये तो अपने आप चलेंगे तो देखो जब किसी के ऊपर किसी का आवेश हो जाता है तो वैसी बात करता है कि नहीं यदि भूत का आवेश होगा तो शरीर चाहे किसी को वो भूत ही अपने व्यक्त करेगा कि हम अमुक हैं वैसे ही यदि हमारा मन कृष्ण के आवेश वाला हो जाएगा तो जैसे कृष्ण का चिंतन है वैसे हमारा चिंतन होगा कि नहीं हमारा मन वो देखो इसको साधना के सूत्रों को बहुत सावधानी से समझे इसलिए बिल्कुल हम सरल भाषा में आवेश शब्द का अभिप्राय आपके सामने रखे तो मानो हमारा मन कृष्ण में आवेश कर जाए हमारा मन कृष्णाकार बन जाए जी देखो जब गोपीदास पंचाध्याय में वर्णन है चिंतन हम सुनाएंगे सायंकाल जब गोपियों को कृष्ण नहीं मिले खोजते खोजते तो गोपियों में कृष्ण का आवेश हो गया चिंतन करते करते और वो कृष्ण की लीला करने लगी एक गोपी कहने लगी कि मैं कृष्ण हूं दूसरे ने कहा कि हम सब गोपाल हैं और आकर कहा हमारी रक्षा करो दूसरी पूतना बन गई तो आवेश होने पर वैसी घटना घटने लगती है तो भगवान कहते हैं मैया वेश मनो ये माम जो लोग हमारे महाराज में अपना मन आविष्ट कर देते हैं प्रविष्ट कर देते हैं और ये कैसे नित्य युक्ता उपासते मैं आप सब से प्रार्थना कर देना चाहता हूं ये साधना के क्रम में नित्य शब्द का प्रयोग जरूर है इसमें मूड नहीं चलता है आज मूड है तो हम साधना कर लिए आज मूड है तो हम भजन कर लिए बोले आज भजन करने का मूड नहीं आज हम सोएंगे तो ये साधना में मूड नहीं चलता जी मूड नाम कासुर से बहुत सावधान रहना चाहिए ये साधना नित्य होनी चाहिए अच्छा कभी चिंतन करो भोजन में समझौता नहीं होता है सोने में समझौता नहीं होता है सुख सुविधा में समझौता नहीं हो जाता तो साधना ही में समझौता क्यों हो जब अन्य चीजों में हम समझौता नहीं करते हैं तो साधना में समझौता नैरित्यता जरूरी है आप देखेंगे साधना के क्रम शास्त्रों में जहां भी वर्णित किए गए मैं भागवत में आपको कम से कम 500 श्लोक बता सकते हैं आज मैं चिंतन कर रहा था बैठ करके कि नित्य शब्द का कहां कहां प्रयोग किया गया है तो हमको तो बहुत श्लोक दिमाग में आने लगे यहां यहां पर यहां पर यहां पर तो देखो नित्य जरूर होना चाहिए तो ये जो हमारा मन है ये नित्य भगवान के चरणों में अविष्ट हो अर्थात नित्य परमात्मा का चिंतन हो और उपासना कर तो मैंने बताया उप समीपे है जी समीप में परमात्मा के बेटे और कैसे बोले श्रद्धा परयो पेतास तेमे युक्त तमा मताहा नारायण मेरे इसमें श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास जब तक हमारे जीवन में नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं श्रद्धा का अभिप्राय यह है होता क्या है जहां हमारी श्रद्धा होती है हमारा विश्वास है तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं हमारे हित में ही कर रहे हैं हमारे महाराष्ट्र तीन चार कथाएं एक साथ में पढ़ रहा था सुबह तीन चार कथाएं एक साथ रख दी और वो सब आप लोगों ने श्रवण किया है उन कथाओं को केवल हम स्मरण के लिए आपको सुना रहे हैं एक कथा जो हमको नई स्मरण आई पहले पढ़ा था कभी भूल गया था हमारे जयपुर के राजा को विदेश में जाना था कहीं और उस यात्रा में गांधी जी भी जाने वाले थे मदन मोहन मालवी भी जाने वाले थे किंतु उन्होंने कहा कि हम सबके साथ नहीं जाएंगे हमारी व्यवस्था अलग होनी चाहिए तो वहां गोविंद देव की आराधना उनके पंस परंपरा में है जो जयपुर गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा तो अपने गोविंद देव को लेकर के उस यात्रा में वो गए जाना जरूरी था तो जो यात्रा का यान बनाया गया जिसमें यात्रा करना था उनको उन्होंने अलग उसमें गोविंद देव भगवान की स्थापना की देखो जहां श्रद्धा और विश्वास होती तो परमयु शब्द का प्रयोग है हम कई बार चिंतन करते हैं हम लोग भगवान का भजन करते हैं चिंतन करते हैं किंतु यदि भगवान की स्थापना करनी हो तो हम कई घरों में जाते हैं सीढ़ी के नीचे स्थापित किए जाते हैं जी अब बताइए अपने लिए आप अच्छा से अच्छा कमरा बना रहे हो और ठाकुर जी के लिए जहां सीढ़ी ऊपर चढ़ने का स्थान है कोई मतलब उसका उपयोग नहीं था ऐसा नहीं जिसको हम मानते तो सर्वश्रेष्ठ जगह उसको देते हैं कि नहीं देते तो स्थान भी तुम्हें तो पड़ रहा था हमने कहा देखो ये साधना का क्रम है उन्होंने महाराज स्पेशल बनाया उनके लिए और अपने आराध्य को स्थापित किया उन्होंने आराध्य की स्थापना करने के बाद यात्रा प्रारंभ हुई साथ में सेवक भी थे भोजन बनाने वाले सब उनके आधार पर ही सब लोग यात्रा किए संयोग से यात्रा ये समुद्र में हो रही है एक जगह ऐसा हुआ कि तूफान आ गया अब जब तूफान आ गया सेवकों ने कहा कि तूफान आ गया बचना बहुत मुश्किल है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं घबराने की बात नहीं है मैं अपने आराध्य के पास में बैठता हूं और बंद कर दिया बोले चाहे डूब जाए तब भी कोई बुलाने की जरूरत नहीं है अगर उनकी इच्छा होगी मौज होगी तो डूबो देंगे तब भी मैं उनके चरणों में ही हूं अपने बैठ गया उनके चरणों में और रक्षा करना होगा तो बचा लेंगे और जाकर के वो प्रकोष्ठ जिसमें स्थापित किए गए थे बंद करके बैठ गए और बैठ करके चिंतन प्रारंभ किया उन्होंने अपने आराध्य का संयोग से एक दो घंटे के बाद वो ना सुव्यवस्थित हो गई अन सुव्यवस्थित हो गया हो जाने के बाद जब निकले तो लोगों ने प्रश्न किया कहा कि आप क्या किए बोले हमने कुछ नहीं कहा ना तो हमने प्रार्थना की कहा कि बचाओ हमको ये भी प्रार्थना नहीं की जिसमें जो उचित हो सो करो ये देखिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए दृण श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारा आराध्य जो हमारे लिए कर रहा है उससे उत्तम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है जो भी कर रहा है वो तो याद रखिएगा जब ये धारणा हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारा जीवन श्रद्धा युक्त तो हो जाएगा एक कथा और भी हमने पहले भी आप लोगों को सुनाई है संत लोग सुनाते ही रहते हैं महर्षि की सुनाई हुई है ये देखिए कैसी श्रद्धा और विश्वास कैसा होना चाहिए दो मित्र यात्रा कर रहे हैं और दोनों मित्र अरण्य में जंगल में रुके जंगल में रुके तो एक मित्र को नींद आ रही थी बहुत थका था तो दूसरे मित्र की गोद में सर रख के सो गया अब जब सो गया वो गहरी नींद में था तब तक जो जागृत अवस्था में मित्र था जिसकी गोद में सर रख करके दूसरा मित्र सोया हुआ था उसने देखा कि एक सर्प दौड़ता हुआ चला रहा है अब जब सर्प दौड़ता हुआ चला आ रहा है तो उसने सर्प को डांट करके रोक करके कहा कि इधर क्यों आ रहा है पास में जब आ रहा तो उसने अपनी आवाज में कहा कि जो तुम्हारी गोद में लेटा हुआ है इसने हमारी पिटाई की थी रक्त निकाला था मैं भी इसका रक्त निकालूंगा बदला लेने आ रहा हूं तो जागृत अवस्था वाले मित्र ने कहा कि आपको रक्त ही तो निकालना है रक्त ही तो पीना है इसका तो रक्त निकालकर मैं दे देता हूं और उसने अपनी जेब से चाकू निकाली और अपने मित्र के महाराज लगाई चाकू जो चाकू लगाए स्वाभाविक है कोई सो रहा हो तो जग जाएगा जो उसकी नींद खुली और उसने अपने मित्र के हाथ में चाकू देखी तो आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके लेटा रहा बाद में सर्प को उन्होंने दे दिया रक्त निकाल करके पत्ते में रखकर वो लेकर के पीकर चला भी गया बाद में मित्र ने मित्र से पूछा क्यों मित्र मैंने तुम्हारे गले में चाकू लगाई किंतु तुम्हें डर नहीं लगा हमारे हाथ में चाकू देख करके तो उसने हंस करके कहा कि मैं जब खुला आंख खुली मेरी ने नींद खुली तो मैंने आपके हाथ में चाकू देखी तो मैं समझ गया कि आप हमारा अमंगल नहीं कर सकते हो यह देखिए चाकू देख करके भी अमंगल की भावना नहीं है अगर अमंगल की भावना होती बोले क्यों बोले हमको पता है कि आपके हाथ में चाकू है यदि हमारे मित्र के हाथ में चाकू है तो कभी गड़बड़ वो कर सकता नहीं है तो हमको भी ये होना चाहिए कि जो भी घटना है सब परमात्मा के हाथ में है और परमात्मा हमारा प्यारा है महाराज उनसे होए न कछु बुरा और कहो किसने कछु करा परमात्मा से कभी बुरा होता नहीं है और दूसरा कोई करने वाला है नहीं जब दूसरा कोई करने वाला नहीं तो अब चिंता किस बात की है जी अफिक्र किस बात की है जो भी होगा हमारे मंगल के लिए होगा या चिंतन श्रद्धावान होकर के ये मारा मे युक्त तमा मताहा युक्ततम हो जाना अर्थात इस चिंतन में बिल्कुल मिल जाना कहते हैं ये हमारा मत है मताहा मानी मत है हमारा मत माने इस मत के साथ देखो आजकल भी जो शब्द प्रयोग करते ना मत बोले आप मतदान किसको करोगे तो उसमें मत शब्द है कि नहीं किस पार्टी को आप अपना मत दोगे तो भगवान का मत देख लीजिए भगवान की जो बुद्धि है भगवान का जो मन है वह इस ढंग का है भगवान कहते हैं उसके साथ हमारा मन है अर्थात उसके साथ हमारा मत है जो हमारे में अपना मन आविष्ट कर देता है नित्य युक्त तो होकर के उपासना करता है और श्रद्धावान होता है सब जगह हमारे ऊपर श्रद्धा विश्वास करता है अब देखिए ध्यान दीजिए इस दूसरे वाले श्लोक में नौ बातें बताई गई हैं ये निर्गुण उपासना की हैं, अधिकतर व्यक्ति यह सोचता है कि निर्गुण उपासना में कुछ करना कराना नहीं है सोहम कह लिया अहम ब्रह्मास्म बोल लिया सोहम सोहम रट करके बस बोले काम हो गया एक बार सोहम कह लिया हमारी उपासना हो गई महाराज इसकी भी उपासना है और इस निर्गुण उपासना का भी क्रम है ऐसा मत समझिएगा कि इसका कोई क्रम नहीं है बस हम सोहम बोल लिए या हम अहम ब्रह्मास्म बोल लिए तो हमारी आराधना हो गई ध्यान दीजिए आ नौ बातें इन्होंने बताई हैं ये त्वक्षर मनिर्देश अव्यक्तम परुपासते सर्वत्र गम चिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम ध्यान दीजिए इसमें ये महाराज एक अर्थ टीकाकार वैष्णो लोग तो ऐसा करते हैं ये माने यहां कोई साधन संबंध नहीं चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो चाहे किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो चाहे किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो तो क्या करें अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम त्रत्रग च चूटस्थम अचलम ध्रुव देखो अक्षरम एक अनिर्देश्यम दो अव्यक्तम तीन मरा चार अचिंत्यम पांच कूटस्थम छ अचलम सात और ध्रुवम आठ आठ हो गए और परुपाषते ये उपासना है के नवे के रूप में कहा गई एक तो परमात्मा का चिंतन अक्षरम अक्षरम का ही प्राय में निवेदन किया जिसका कभी क्षरण नहीं होता है जो कभी घटता बढ़ता नहीं है एक रहता है और वह है कैसे बोले अनिर्देश्यम, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता है निर्देश करने के लिए पांच बातें चाहिए एक तो महाराज किसी को बात बतानी है तो जाति निर्धारित किया जाए भाई किस जाति का है क्या गुण है इसका तो परमात्मा की कोई जाति है नहीं कोई गुण है नहीं तो महाराज उसका कैसे निर्देश करोगे अच्छा मानो कोई गुण वाला हो लाल है पीला है रंग अधिक निर्धारित किया जाए तो कह दिया जाए भाई इस लाल रंग का है उसको ऐसे देख लीजिएगा तो कोई रंग नहीं है इसलिए महाराज उसका निर्देश नहीं किया जा सकता अनिर्देश है अच्छा कोई विशेषताएं नहीं है निर्गुण में कोई क्या विशेषता गुण ही कोई नहीं है तो एक तो अनिर्देश है कोई और दूसरे महाराज अव्यक्तम जो व्यक्त नहीं होता है अर्थात जो प्रकट नहीं होता है अव्यक्तम माने व्यक्त ना होना सर्वत्र गमारा सर्वत्र गम, गम चिंतन का जिसका गमन जो सर्व जगह है और है कैसे बोले अचिंत्यम छ उसका चिंतन आप कैसे करोगे चिंतन जब किया जाता है तो कोई ना कोई गुण चाहिए कोई न कोई विशेषता चाहिए तो कहा कि जो महाराज बिल्कुल अचिंत है और कूटस्थम आचलम ध्रुवम कूटस्थम माने कूटवत स्थित है कूटस्थ कूटवत का अ प्राय जैसे निहाई होती निहाई ये हिंदी का शब्द है जिसमें स्वर्णकार सारे आभूषण बनाता है रक कर लोहे का एक खंड और लोहार भी जिसमें अपने सब हमारा औजार बनाता है तो देखो जिसमें औजार बनते हैं जिसमें आभूषण बनते हैं उसका कुछ बनता बिगड़ता है वो तो ज्यो का त्यो रहता है आभूषण बनते बिगड़ते हैं जाने कितने आभूषणों को स्वर्णकार कूट कूट करके उनकी आकृति बदल देता है बिस्कुट बना देता है अमुक बना देता है रूप ये दे देता है किंतु जो निहाई होती है वो तो कूटवत है जी वो तो स्थित है उसका कुछ बिगड़ता बनता नहीं है तो कूटस्था और अचलम चलम अचलम का ही प्राय कोई गति नहीं है उसमें क्योंकि गति उसकी होती है याद रखिए जो यहां पर है और वहां न हो तो उसकी गति होगी जो सब जगह है सर्वत्र गम है उसकी गति कैसे होगी जो सब जगह उसमें गति होने की बात ही नहीं है तो गति और ध्रुवम का ही प्राय कभी नष्ट नहीं होता ध्रुव रहता है अचल है ऐसे न, ऐसे परमात्मा की उपासना अब ऐसे परमात्मा की उपासना की कैसे जाए देखो एक तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्र गम चिंतन च सर्वत्र मारा जो सब जगह है और अचिंत्यम जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है कूटवत है और महाराज अचलम ध्रुवम है ऐसे निर्गुण ये सारे निर्गुण के शब्द हैं आठों शब्दों का प्रयोग निर्गुण के लिए ही किया गया है अब इसकी उपासना कैसे हो उपासना की विधि क्या है इसकी ये देखो ध्यान दीजिए ये हमारे काम की है अगर ये हम अपने जीवन में निर्गुण उपासना करना चाहते हैं तो निर्गुण उपासना में इस श्लोक में भगवान ने उपासना की बात कह दी संयम्येन्द्रिय ग्राम सर्वत्र ते मामेव सर्वभूत हिते रता इसमें तीन बातें हैं इस श्लोक में तीन साधन हैं एक तो संयमेन्द्रिय ग्राम दूसरी सर्व समय और तीसरे सर्वभूत हिते रता एक तो सन्नियम इंद्रिय ग्रामम आजकल सबसे बड़ी विडंबना साधकों के जो निर्गुण आराधना की साधना करते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई है ये चिंतन की प्रणाली में परिवर्तन है और ये परिवर्तन पतन का कारण है चिंतन लोग करते हैं जब वह अचल निर्गुण परमात्मा मैं ही हूं तो करने की क्या जरूरत कुछ है इंद्रियां जहां जानी हो वहां जाए हमें कोई लेना देना नहीं है कहते महाराज इंद्री इंद्रियों में बरत रही हमें क्या लेना देना है तो देखो ये प्रमाद है और ये पतन का कारण है हमारे बाबा से आकर के उड़िया बाबा जी महाराज से एक साधक ने पूछा कि बाबा हमको ब्रह्मात्मा के बोध हो गया अब हम क्या करें तो बाबा बहुत हंसे और हंस करके बोले विवाह कर लो यही शेष रह गया है तो ये देखो ये प्रमाद है कल मैं पढ़ रहा था बाबा का चरित्र चिंतन कर रहा था बाबा को जो ब्रह्मचारी साबुन लगाता था वो पसंद नहीं था क्योंकि तो बाबा विरक्त थे बिल्कुल साबुन आबुन कुछ नहीं लगाते थे तो विरक्त ना कोई श्रृंगार का सामान ना कोई जो मिल जाए विक्षा में सोखा लेते थे एक ब्रह्मचारी साबुन लगा रहा था अब देखो साधना में कितनी सावधानी चाहिए साबुन लगा रहा था तो बाबा की दृष्टि पड़ी बाबा ने पूछा क्यों रे तू साबुन लगा रहा है तो बोले बाबा हमको फ्री में कोई दे गया है हमने खरीदा नहीं है तो बाबा हंस करके बोले तू बंगाल जाएगा उड़ीसा जाएगा तो कोई अपनी बेटी भी दे देगा तो फ्री में तू वो भी ले लेगा देखो साधक को कितना सावधान होना चाहिए ये नहीं कि हमको सहज चीज हमने तो पुरुषार थोड़ी किया है हमने तो कोई चाह थोड़ी था अपने आप चीज आ गई तो फ्री में जैसे जहर आ जाए तो कोई जहर पी लेगा क्या जहर नहीं पिएगा जानता है कि जहर पीने से मौत हो जाएगी वैसे ही साधक को कितना सावधान होना चाहिए देखो संद्रिय ग्रामम ग्रामम का ही प्राय होता है इंद्रियों के समुदाय को इंद्रियों के समुदाय को मतलब एक इंद्री नहीं सारी इंद्री दसों इंद्री पांच ज्ञानेन्द्री और पांच कर्मेन्द्री और एक मणि जी को भी क्या करना पड़ेगा सन्नियम्य उन पर अनुशासन करना पड़ेगा अनुशासन का ही प्राय आंख से वही देखिए जो देखना हो कान से वही सुनिए जो सुनना हो नासिका से वही सूंघिए जो सूंघना हो यह नहीं कि जो मिल गया सो सूंघ लिया जो मिल गया सो खा लिया जो मिल गया सो बोल दिया ये इंद्रियों को इतनी स्वतंत्रता देने की जरूरत नहीं है तो साधक को इंद्रिय संयमवान होना चाहिए चाहे वो सगुण उपासना करने वाला हो चाहे निर्गुण उपासना करने वाला हो और सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुण उपासना कठिन है क्योंकि उसमें कोई संबल नहीं है और सगुण उपासना में हमारे प्यारे का संबल है तो जहां परमात्मा का संबल है जैसे यात्रा करना है सोचो जरा और माँ का संबल हो बालक को पिता को संबल हो तो उसको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है ज्यादा अगर उसका कहीं पतन भी होने वाला हो तो मां संभाल लेगी और एक यात्रा है न बाप है न बाप है न कोई शुभ है तो सादा सादा सावधान रहना पड़ेगा कि नहीं तो साधना की दृष्टि से इंद्रियों में संयम और सर्वत्र समबुद्धि सर्वत्र समबुद्धि क्या इसका चिंतन कल करेंगे और सर्वभूत हिते रता सर्वोतों का हित का चिंतन कैसे किया जाए देखो ये साधना है ये आप सुनने के लिए मत सुनिए हमारी प्रार्थना है और मैं भी ईश्वर की कृपा से प्रवचन करने के लिए नहीं प्रवचन कर रहा हूं ये गीता का चिंतन हमारे मधुबाबू की कृपा से हमको ये भी मिला है उन्होंने ये संकल्प किया तो मैं चिंतन कर रहा हूं तो मुझे तो इतना आनंद आ रहा है कि और एक नए नए सूत्र हमारे जीवन में मिल रहे हैं तो हम प्रवचन के लिए प्रवचन नहीं कर रहे हैं हम सच कह रहे हैं अपने जीवन को पवित्र करने के लिए तो ये साधना हमारे जीवन में अवतरित हो क्योंकि जब तक साधना अवतरित नहीं होगी तब तक हम साध्य को नहीं पाएंगे याद रखें साधना माने साधन जी मानो हमको परमात्मा के पास जाना है और यदि हमारे पास साधन ना हो तो हम पहुंच पाएंगे क्या जैसे मानो हमको कहीं भी जाना हो या माँ लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए जाना है तो साधन चाहिए कि नहीं चाहिए बिना साधन के कैसे पहुंचेंगे तो वैसे परमात्मा को जो पाने के साधन है उसी का नाम साधना है और उसमें कित, कितना सतत सावधान रहना चाहिए इंद्रिय संयम कैसे करें सर्वत्र सम्बुद्धि कैसे हो और सर्वभूत हिते रता की वृत्ति हमारे जीवन में कैसे आए इसकी चर्चा अब कल करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन पवित्र चरणों में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 जय जय श्री जय जय श्रीरान जय जय श्रीरान हरिओम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम आज दो सितंबर रविवार रास पंचाध्याय चिंतन सात सितंबर तक प्रतिदिन साय साढ़े पाँच ऐसी साढ़े सात पूज्य महाराज जी श्रवण जी महाराज द्वारा अब शांति पाठ होगा हरिओम ओ पूछते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेंवावशिष्यते Om shanti shanti shanti, shanti hari om shri guruvyo namaha hari hi yo